सत्यन लपसा ये स आत्मा साम्य ज्ञानन ब्रह्मचर्य निच तपसाइंद्रिय मन एकाग्रतया इंद्रियन की एकग्रता ये तपहे मनसियाग्र्य परम तपः महाभारत में कहा मन इंद्रिय की एकग्रता ये परम तपह तध्य आत्मदर्शनाभिमुखी आत्मदर्शनाभिमुखीभा परमं साधनं तपो नेतर चांद्रायण आदि यही तप है यहाँ जो तपसा लभ्य आत्मा तध्य अनुकूल आत्मदर्शनाभिमुखीभा आत्मदर्शन के लिए अभिमुख इंद्रिय के क्या से ही आत्म साक्षात्कार होता है इसलिए यह तप परम साधन तप ये परम साधन तप यही तप है इंद्रियमन की एकाग्रता ने तरथ अन्य जो तप है वो भी है तप किंतु आत्मज्ञान के लिए इतना अंतरंग परम साधन नहीं है आदि कृच्र चांद्रायण आदि उपवासादि तप है किंतु यही तप आत्मज्ञान के लिए जो तपसा लभ्य आत्मा यह तप है इंद्रियमन की एकाग्रता है ये आत्मा लभ्य तनु अनुसंग सर्वत्र सत्य न लभ्य एस आत्मा तपसा लभ्य ऐसा आत्मा के साथ ये आत्मा लभ्य तपसे तो ही तपहे इंद्रमन के एकाग्रता है और कहीं अन्य व्यक्ति से लक्ष्य चिंतन भी तपे भारती का भगवान कहते आत्मज्ञान के अनुकुल है सम्य ज्ञान है नथाभूतात्मदर्शन है न यथा सम्य ज्ञान का यथातात्मक ज्ञान निश्चय ब्रह्मचर्य मैथुना सामचर आचारेण ब्रह्मचर्य मैथुन का विपरीत निर्वदा केशव के साथ नित्यम नित्यम नित्यम तपसा इति सर्वत्र निज्ञानन सर्व्यशब्दों आंतिक अनुसार अंतर्दीपिका न्याय अंतर्गृह के दीपिका है आलोक सब को प्रकाश करता है देहली द्वीपिका न्याय अलग अंतर्दीपिका न्याय अलग देहली द्वीपिका द्वीप दरवाजे में है तो अंदर और बाहर को प्रकाश करने वाले है किन्दु अंदर द्वीप है कोष्ठ तो के अंदर को प्रकोष्ठ के अंदर घट आदि वस्तुएं सब को प्रकाश करता है इसी प्रकार ये एक ही दीप से घर के सब प्रकाश हो जाता है एक ही नित्य का संबंध एक दीप का प्रकाश है उसका संबंध सौ घट के साथ होता है इसी प्रकार एक नित्य पद का संबंध सत्य न तपसा समय ज्ञान न सबके साथ हो जाएगा अंतर्दीप का न्याय न अनुसतव्य नित्य शब्द का संबंध सबके साथ करना है वक्षति च न यशो जम अमृतम न माया चिमें जिम लता वक्रता है अनुत मिथ्या माया कपट नहीं रहता है माया मिथ्याचार रूप <laughs> कोसो आत्मा यह साधने लभ्य इत्यते आत्मा कौन है जो इन साधन से प्राप्त होगा अंत शरीर अंतः अंतर का तो मध्य शरीर के मध्य में पुंडरी का आकाश पुंडरिक कमल कमल एक सदस्य हृदयपिंड उसके अंदर जो आकाश है पुंडरीका आकाश कहा जाता है हृदय आकाश भी कहा जाता है ज्योतिर्मय प्रकाशमय ही रुक्मा वर्ण शुभ्र शुद्ध जो आत्मा है ज्योतिर्मय रुक्मा वर्ण रुक्म शव वर्ण यशक्मय सुवर्ण तो यहाँ स्वयं प्रकाश प्रकाश रूपे शुभ्रय शुद्ध है यम पश्य उपलभंते यतय क्षीर्णोषा जिस आत्मा को साक्षात्कार करते यत यत यतनशीला सन्यासीन यत्न करने वाले क्षीर्णोषा क्षीण क्रोधादिचित क्रोधादि चित्त के मल नष्ट हो गया तो तत्मा सत्यादि ही संयासी भी लभ्यते नित्य सत्य तप आदि नित्य सत्य तप ज्ञान विचार साधन से सन्यासी भी सत्य आदि भी लभ्य थे कभी कभी सत्य बोल दिया इतने से नहीं सत कवि कभी भी तप करते थोड़ा मन एकाग्र कर ध्यान कर दिया आधा घंटे पंद्रह मिनट ऐसा नहीं नित्य एकाग्रता इंद्र मन की एकाग्रता बैठ कर खाली ध्यान करते समय नहीं सर्वत्र सर्वदा अन्यत्र कुछ है चलते फिरते पाठ सुनते हैं मंदिर में आते तो भी मन एकाग्र रहना चाहिए भोजन करते समय जब तो भी मन इंद्र एकाग्र शांत रहना चाहिए बाहर आते समय खाली कमरा बंद करके का धंड रह गया ये ध्यान करने से नहीं वो ध्यान तो ठीक है किंतु सब करते समय भी एकाग्र शांत हो पाए तभी हमेशा ही एकाग्रता तप है इंदिरा मन की एकाग्रता सत्य भी हमेशा ही सत्य है तप है ऐसे तो ये सब सत्यादि साधना कादाचित कैसे नहीं नित्य है सत्यादि साधन स्तुत्यर्थ अयम अर्थवाद ये साधन की स्तुति के लिए साधन करने से उसमें प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति होने से ही साधन होने पर ही ज्ञान होगा टीका में पहले भाई आया था अधुना सत्यादीन भिक्षु साम्य ज्ञान सहकारिणी हो गया था अत्र्य ज्ञान शब्द से वस्तु विषय अवगति फल अंत में हो वाक्यांथ ज्ञान कहते हैं क्योंकि अवगति का फल जो मुख्य है सहकार्य अविद्यावृत्ति के लिए है ज्ञान का फल सहकारी की अपेक्षा नहीं अपेक्षा असम्भवात् अतः अपरिपक्वान से सदीना चिपक्व विद्यालाभाये समुचय इच्छते अपरिपक्व ज्ञान से अपरिपक्व ज्ञान से ऐसा जो अधिकारी ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ उस ज्ञान का सत्यादि साधन के साथ समूचय अपरिपक्व ज्ञान से बहुबरी नहीं करना अपरिपक्व ज्ञान का सत्यादि का साधन का ला समुचय किसलिए परिपक्व विद्यालाभा दृढ़ विद्या साक्षात्कार के लिए अपरिपक्व ज्ञान का समुचे सत्यादि साधन के साथ ही इस सतय नहीं तो बता भास्कर अभि अभिमत सिद्धि भास्कर कथा ज्ञान कर्म समुचे तो परिपक्व विद्या है सहकारी अपेक्षाया माना भाव परिपक्व विद्या होने के बाद अब संशय विपर रही तो दृढ़ ज्ञान हो गया उसके बाद सहकारी अपेक्षाएँ माना भावत प्रमाण भावत भास्कर कथा ज्ञान साक्षात्कार हो गया तो भी सहकारी कारण चाहिए ऐसा नहीं ज्ञान होने के बाद सहकारी की अपेक्षा में कोई प्रमाण नहीं हाँ पक्को नहीं हुआ जब तक तब तक ये सब साधन आवश्यक है प्रकाश होने के बाद अंतकार निवृत्ति के लिए कोई साधने की आवश्यकता नहीं है प्रकाश के लिए साधन चाहिए तथा कर्म संश्लेष सवणा देवादिना कर्म विहिना मुक्ति सवणा ज्ञान होने के बाद कर्म का असंश्लेष श्रुति में आया कर्म का संबंध नहीं होता है आत्मा के साथ ज्ञान संबंध नहीं होता है पुष्क, यथा पुष्कर पलास आपना एवं एवं विधि पापम कर्म न श्रृष्यते इसे कहा है वृदार में ये ये दूसरा है ये देवान प्रत्यभूतः शैव तदव तत्षिण तथा मनुष्याण देवता में जिसको ज्ञान हुआ वो भी ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो गया तो देवताओं को भी ज्ञान होता है देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं है कर्मविहीना मुक्ति श्रवणा कर्म में रहित देवता उनको भी ज्ञानमोक्ष होता है देवादीनाम देवादीनाम कर्म भी नाम देवताओं का कर्म करने के लिए अधिकार नहीं किंतु तो ज्ञान मोक्ष प्राप्त हो सकता है श्रुति आया। ज्ञानी का तो कर्मों के साथ कर्म का संबंध नहीं होता है ज्ञानी में इसलिए ज्ञान के बाद तो कर्म का समुच ये तो प्रश्न ही नहीं है ये ठीक नहीं है सत्यमेव जय तेनातम सत्य न पंथा ये न क्रम तेषयु हाथ काम यमान सत्यमें जय तेना अर्थ करेंगे सत्य जय करें करता है सत्यवान वा जयत करना है सत्य केवल भाषण सत्य ऐसा नहीं सत्यवादी जय कर सत्य भाषण करने वाला ही जय करता है अन्त मिथ्यावादी नहीं सत्यन पंथ दैवयान पंथ बीत देवयान मार्ग सत्य से विस्तृत प्राप्त होता है ये न आक्रमती ऋषि आप्तका जिसे ऋषि आप्तका जाते हैं ब्रह्म लोग यत्य परम निधान सत्य का परमोत्कृष्ट स्थान है सत्यमेव का भाष्यमर्थ क्या सत्यवान जयती नानृतम न ना अनुतवादी सत्य उसे मत अच करेंगे तो हो जाएगा नहीं तो ऐसे लक्षण करते हैं सत्यवान वा जयते न अनुत अनुतवादी ऐसा क्यों करते हैं श्रुति में तो सत्य है न ही सत्यानृत केवल हो पुरुषनाश्रित हो वा संभवती सत्य अथवा मिथ्या केवल पुरुष में आश्रित नहीं होकर जय अथवा पाजय सत्य की जय मिथ्या की पाजय पुरुष में आश्रित नहीं होकर के केवल सत्य अनुत में जय पराजय संभव नहीं इसलिए पुरुष में आश्रित होकर के हो हो गया तो जय पराजय सत्यवादी में जय मिथ्यावादी पराजित होगा प्रसिद्धम लोके सत्यवादी न अनूतवादी अभिभु थे नपर्यतः सिद्धम सत्य सबल साधन तो, लोक में प्रसिद्ध सत्यवादी के द्वारा अनुतवादी अभि दब जाता है मिथ्यावाचन करने का बहुत कोई मिथ्यावाचन करते हैं किंतु अंदर से वो जानता है झूठ बोलता है इसे सत्यवादी जितने बल है सत्यवाचन करता है देना मिथ्यावादी ऐसा नहीं है परास्त हो जाता है कुछ समय चलता है बाद में फिर सत्य प्रकट हो जाता है विपरीत विपरीत नहीं अतः सिद्धम सत्य से बलवत साधनात्म बलवाद प्रबल साधन सत्य कि शास्त्र अवगम्यत सत्य साधनातिशय्व शास्त्र प्रमाण से निश्चयता सत्य अतिशय साधन ही कथम कैसे सत्यन पन्थ वितथ तो दवाया न्येन यथातवादव्यवस्थया पंथदेव आख्यो वितथ तो विस्तीर्ण सातत्यने प्रभुता सत्यन यथातवाद व्यवस्थया यथार्थ कथन यथारथन य निरंतर सत्यसा कंसे देवयानाख्यपन्थमार देवन उतरायन मगत विस्तीर्ण है विस्ती सातत्यन प्रवृत्त निरतर प्रवृत्ते प्राप्त करते हैं ब्रह्म आदि ये ना हाक्रमें ऋषे जिस मार्ग से क्रमते ऋष ऋषि मंत्रद्रष्टा होते ऋषि दर्शनवंत हो ज्ञानी ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त करते जो अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है उनको तो जाना नहीं पड़ता है कार्य ब्रह्म को प्राप्त करते ब्रह्मलोक को प्राप्त करते उपासक दर्शनवंत उपासना करने वाले जो कुहक माया सात्य अहंकार अहंकार दम्भानृत वर्जिता ये आप्त कामा यही प्राप्त करते हैं कुहक माया साठ्य <zanskrit> अहंकार दम्भ अन्तरहित कुहक का अर्थ में कुहकम परव दूसरे को न कुहक के बाद है माया माया का अंतरम अंतर, अंतर अन्य गृही बहिर्थ प्रकाशन माया अंदर अन्य प्रकार ग्रहण करके बाहर अन्य प्रकार कथन करना हे माया माया भी छपड़ करके बोलना सात्यम माया के आधे साठ्यता विभवानुसार है ना विभव अपने ऐश्वर्य जितने उसके अनुसार दान नहीं करना साठ्य है सठता है कुछ लोग में है कुछ तो दान करते ऐसा कुछ लोग में बहुत है थोड़े देंगे सामान्य लोग यदि कुछ देते तो ये देखें उसे और कम देंगे ये साठ सठता है विभव के अनुसार अपदान अहंकार मिथ्याभिमान मनोबुद्धि चित्त अहंकार अलग है यह अहंकार कहा था मिथ्याभिमान किसमें अहम बुद्धि में बड़ा अहम और दंभोय है धर्म, धर्म को ध्वज करके जैसे ध्वज ऊपर दिखाते हैं इसी प्रकार धर्मध्वज किसी धर्म में अपने आग्रह में ही कर रहा हूँ दूसरे को बताएंगे उसमें दुराग्रह धर्म ध्वज ये यही कर रहा हूँ ये मेरा दम्भ है अनथाधृष्ट भाषण यथा दृष्ट से भाषण तो सत्य तद विपर यथादृष्ट भाषण मिथ्या भाषण एक वर्जिता एक अहंकार दंभान वर्जिता ही आप्तका आप्त काम का है कि विगत तृष्ण आप्ता काम यही काम्यंत काम विषय सब प्राप्त हो गई विषय की प्राप्ति क्या है जो ज्ञान हो जाता है आत्म काम हो जाता है आत्मा ही काम्य है आत्मा से बिना कुछ ही नहीं तो आत्मज्ञान हो गया तो आप तो काम हो गया आत्मा प्राप्त नित्य प्राप्त है तो आप तो काम हो गया अब तो काम हो गया मतलब अकाम हो जाता है और कामना नहीं रहती है विगत तृष्णा उसका अभिप्राय अब तक काम का विगत तृष्णा ये अर्थ नहीं कि सब कुछ मिल गया मंडलशी बन जाएगा राष्ट्रपति बन जाएगा सम्राटी बन जाएगा धर्म समस्या मिल जाएगा ये नहीं ज्ञान होने के बाद आप तो काम है आत्मा ही काम्य है आत्मा साक्षात्कार हो गया आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं तो सब प्राप्त हो गया अज्ञानिक दृष्टि से सब कुछ है ज्ञानी की दृष्टि से तो आत्मा ही सब कुछ है आत्मा साक्षात्कार हो गया तो आत्मा नित्य प्राप्त है सब प्राप्त है प्राप्त तो वस्तु कुछ नहीं रहा इसलिए तृष्णा नहीं रहती विगत तृष्णा बहुवचन है विगत तृष्णा नहीं तो विगत तृष्णा एक होगा सर्व यस्तम सत्य उत्तम साधन से संबंधी सबसे विगत तृष्णा तृष्णा रही है यम साधन सत्य परम साधने, सत्य साधने। ब्रह्मलोकास्थने सत्यस्य यस्मिन् से जिसमें परमातत्व सत्य उत्तम साधन से संबंधी सत्य ये परम निधान सत्य है उत्तम साधन उसका संबंधी निधान संबंधी क्या है साध्यम उसका फल साध्य संबंध उसका साध्य ब्रह्म परम प्रकृष्ट प्रकृष्टिधान प्रकृष्ट निधान है पुरुषार्थरूपेण निध्यती निधान पुरुषार्थ रूप स्थित है जहाँ वही सत्य संबंधी सत्य के साध्य है सत्य परम साधना, उसके संबंधी साध्य है सत्य ब्रह्म त्र चे न पथा स सत्य वितत इति पूर्वण संबंध इसी ब्रह्म को जिस पंथ पथा मार्गेण जिस रास्ते से प्राप्त करते हैं उपासक लोक वही सत्य न बीतत सत्य से ही बीतत विस्तृत है रास्ता उत्तरायण मार्ग उत्तरायण मार्ग से सत्य ब्रह्म लोकों को प्राप्त करते हैं जहाँ गमन है कार्य आदर से अति ही है ब्रह्मसूत्र है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति और शुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो गया तो न तस् प्राण उत्क्रामंती यही प्राण लीन हो जाता है ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति के लिए कहीं गमन की आवश्यकता नहीं सत्य का निदान कहा गया स्थान सत्य संबंधी साधन का संबंधी साध्य यदुक्तम तत्नर्विशेष्य सत्य का जो निदान निधि है जो कहा गया उसको भी कहते किन तत् धर्मक तत् कि तत् किन धर्मक चतत तत् किम तथ कि धर्मक जो ब्रह्म स्थित है वो क्या है और किस धर्म वाला है बृहच्च तिव्यमचित्यूप सूक्ष्म तत्सूक्ष्मतर विभाति दूरा सु दूरे तदिहां पशात्हवुहाँ बृहच्च तिव्यम अचित्यूप बृहति सर्वहते दिव्य स्वयं प्रकाश इंद्रिय विषय अचिन्म अचित रूपम सेपचिताषयण मन अवांगोचर सूक्ष्मां चूक्ष्मतरम सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतरम जितने सूक्ष्म हैं उससे भी सूक्ष्म अत्यंत निरतिश सूक्ष्म है विभाति विविध रूपेण भिन्न भिन्न रूप से भाति प्रकाशित है तो वही ब्रह्म ही अन्य रूप से प्रकाशित होता है दूरा सु दूर से भी अत्यंत दूर जितने दूर है उसके आगे भी है क्योंकि जो ब्रह्म है अनवच्छेन देश वस्तु परिचित रहित निकट दूरादि जितने व्यवहार करते उससे भी दूर है इस दूरात सद्दूर और अज्ञानी के लिए तो बरसत करोड़ कर के अज्ञानी क्या जीव अभी जितने हैं अनादिकाल से कितने जन्म चले गए प्राप्त नहीं कर पाते हैं दूरात सुधूरे त देहांतिकेच और ज्ञान जब होता है तो दूर में नहीं अंति के चमीपतम अपने स्वरूप है पश्यसु यही वुहाँ निहित जो जानते साक्षात्कारते हैं चेतना वाले उनके बुद्धिप गुहा में स्थित है वही उपलब्धि होती है ब्रह्म की बृहत्कार महत प्रकृत ब्रह्म प्रकृतब्रह्म महते सर्वहते सत्यादि साधन सत्यादी साधना ये सत्यतप आदि ज्ञान ब्रह्मचर्य सब साधन बताया सर्वतव्याप्तत्वात्त वृहत महत्व क्यों सर्वतव्यापक व्यापक है सारे देश काल वस्तु परिचित रहित सर्वव्यापक है महतः दिव्यम दिव्य में स्वयं प्रभम दिव्य क्रीड़ा विजिक्षा व्यवहार द्युति द्युति दीप्ति अर्थ के प्रकाशमान है स्वयं प्रकाश है अनिंद्रिय गोचरम इंद्र के विषय हो तो उसको इंद्रिय गोचर कहा जाएगा न इंद्रिय गोचरम ही तो अनिंद्रिय गोचरम इंद्रिय का विषय नहीं अतएव न चिंतूम शक्य थे इति अचिंत्य रूपम इसका रूप चिंतन के विषय नहीं चिंतन मन के द्वारा इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो फिर चिंतन करेंगे उसे रूप धर्म नहीं मन से अचिंत्य रूपम सूक्ष्म तत्सूक्ष्मतरम विभाध सूक्ष्मद आकाशादेरपि तत्सूक्ष्मतरम सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सुनने से कोई कहते हैं आत्मा परमाूपे अनुरूपे यहाँ सूक्ष्म का को सूक्ष्म का यथा सर्वगतम सौक्षमाद आकाशम नोपलिप्यते गीता में कहा आकाश को सूक्ष्म का सूक्ष्म का तो अनुपरिमाण नहीं है इंदिरादि का विषय नहीं है इसलिए सूक्ष्म आकाशादि आकाशादी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और सूक्ष्म आकाश से भी सूक्ष्म है निरतिशमी सौक्षम सेरतिश सूक्ष्मता पृथ्वी के पिछा जर सूक्ष्म है और थोड़ा काम है उसमें गंध कम हो गया काठिन्य नहीं जल के बाद तेज सूक्ष्मतर रहे उसमें रस नहीं रहा तेज के पीछे वायु सूक्ष्म है रूप नहीं रहा वायु के पीछे आकाश सूक्ष्म स्पर्शन नहीं होता है और आकाशे भी सूक्ष्म है या आकाश में तो शब्द है किंतु उसमें शब्द भी नहीं ऐसे निरतिश सूक्ष्म सर्व सर्वि सब का कारण है आकाशादिक आकाश का भी कारण है विभाति का तो विविध भाति अनेक प्रकार अनेक प्रकार कैसे आदित्य के आदित्यचंद्राद आकार दीप्त तो वही सूर्य रूप से चंद्र रूप से प्रकाशम कि दूरात सुदूरे दूरात का विप्रकृष दिशा दूरदृश्य शूद्रत्यंतूरे विपृष्ट तरह दिशा और दूरदर्श में वर्त अविद्याम अत्यंत आगम्यवा तद ब्रम्मा अज्ञानिकले अत्यंत आगम्य इसलिए जितने दूर जाओ आउर आगे है दूरा से दूर से दूर है किंतु तद ही अंति के पास में भी है तदिह अंति यह अंतिके देहे अंतिके समीपे समीपे से विदुषा आत्मत्वात्थ अपना स्वरूप आत्मा है जितने समीप सबसे समीप है अपने स्वरूप सर्वांतरवाच सर्वांतर है आत्मा अयमा आत्मा सर्वान्तर सबके अंदर है आकाश से अंतरश्रुति आकाश के भी अंतर है अंतर्यम ब्राह्मणी कहा सबके अंदर है सब को नियमन करने वाले यह आकाशमंतर्यमति श्रुति में कहा आकाश के भी अंदर है यह पश्यसु चेतनावशु इतथ पश्यतु का अथ पश्यत तो देखने वाले ही शत्रुन तो पश्यत तो पश्यसु देखने वाले में अतः तो चेतन में यत निहित गुहायाँ निहिम निपुर स्थापन स्थित है दर्शनादिक्रियावत् योगिभर्लक्षारण वह योगियों को द्वारा लक्षित होता है तो होता है दर्शनादी क्रियावत्व दर्शनादिक्रिया वृत्तिज्ञान तद तो विशिष्ट रूप से अंतक चिदाषण से तद क्रिया प्रतीत होता है कहाँ प्रतीत क गुहायाम दस एवं नितम गुहायाम गुहाए बुद्धिलक्षण है बुद्धिर्लक्षण यश बुद्धिस्वरूप गुहा में बुद्धिप गुहा में बुद्धि में ही उपलब्ध होता है तत्रि निगुण लक्ष्यते विवद भी वहाँ नितरा गुढ़ गुह संवरण छिपा हुआ ढका हुआ जैसे लौकिक ज्ञान विशेष चिंतन से ढका हुआ है अपने आत्मस्वरूप होने पर भी जिस प्रकार आकाश तो है सर्वव्यापक घड़ा में जल भर दिया तो आकाश है वो आकाश दिखता नहीं जल ही दिखता है आकाश यही करके समझ नहीं है ताकि कुछ लोग ता जल भर गया तो आकाश कैसे रहेगा आकाश होने पर भी जल भर गया जल ही दिखता है और ज़्यादा दिखेगा तो बाहर के प्रतिम्ब दिखेगा शुद्ध आकाश नहीं दिखता है इसी प्रकार आत्मतत्व सर्वव्यापक है सर्वत्र है बुद्धि दिखती है आत्मतत्व नहीं और बुद्धि में चिदाभा दिखता है उसको भी आत्मा समझ लेते हैं तो शुद्ध आत्मा का तो छिपा रह गया उसको नहीं जान पाए चिदाभास में अहम बुद्धि करते हैं यही छिपा वहाँ जो समझ ले चिदाभास प्रतिबिंब है बिंब है वह आत्मा और उपाधि है बुद्धि बुद्धि को भी जानने वाला आत्मा है चिदाभास के द्वारा तो घटपट आदि का ज्ञान होता है प्रमाता को परमाणु से घटपट का ज्ञान होगा अंतकरण विशिष्ट चेतन है प्रमाता अंतकोण बुद्धि है बुद्धि में ही चिदाभास दिखता है तो चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि बुद्धि में चेदाभाष है वही होता है जीव शब्द का अर्थ, जो घटपट आदि को देखता है उ, प्रमाता अंतकर्ण विशिष्ट चेतन है चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा घटपट आदि प्रमेय को देखता है वो प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीन में सब प्रमेय भी प्रमाता भी और प्रमाण भी प्रमाता के अंतर्गत अंतकण भी आ गया उसी को फिर ज्ञान भी अंतकण परिणाम वृत्ति है और भी प्रमाता का प्रमाण प्रमे से प्रमा उसमें है प्रमा का होता है ये सब सबको प्रकार प्रकाश करने वाले उससे भिन्न होता है साक्षी ही बुद्धि स्वयं प्रमाता कोटि में होने से प्रमाता अपने को नहीं जान सकता है बुद्धि को भी नहीं जानता है क्योंकि प्रमाता के अंतर्गत बुद्धि आ गई अंतगण आ गया अंतकोण विशिष्ट है इसलिए प्रमाता में अंतकण रह जाने से उप प्रमेय नहीं होगा प्रमाता अंतकण अंतकर्ण हो गया अंतकण फिक को जानने वाला अंतकण वृत्ति को जानने वाला प्रमाता नहीं है वो साक्षी है वो साक्षी प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब को प्रकाश करता है वो अंतकण उपहित है अंतकण से भिन्न अंतकण कोटि साक्षी कोटि में अंतकण नहीं आता है प्रमाता कोठी में अंतकोण तो है इसे साक्षी उसको प्रकाश करता है जो बुद्धि को जानने वाला है बुद्धि को जानने वाला ही साक्षी है बुद्धि को इस आप जानते हैं वही आपका स्वरूप है प्रतिबोध विधिता मतलब प्रति के अनुपनिष्ध कहा प्रत्येक बोध में बोध के साक्षी रूप से सारे बोध ज्ञान में अनुगत हो करके उसका प्रकाश हो कर के ब्रह्म आत्मस्वरूप आपका है वही सम्य बुद्धि के साक्षी है तर निगुण लक्ष्यते चेपावा लक्ष्य तो होता है विद्वद्ध अविदत् उसको अनुभव करते तो ईदंत न नहीं अहमस्मी परम ब्रह्म तथा अविद्या सन न लक्ष्यते तस्थम अविद्वद्वि पाठ तत्रस्थम अविद्वि से चाहिए भाषा में अविद्या ढका गया ज्ञान से ढका गया तो सन न न लक्ष्य लक्षित नहीं होता है तस्थम वहाँ रहता हुआ अभी लक्ष्यता न लक्ष्यते कहना अभी तस्थम तो चाहिए तत्रस्थम अभी संबंध स न लक्ष्यते नए हे पाठ समृत स न लक्ष्यते तस्थमेवा विद्दी तत्वस्थित होता हुआ भी आत्मतत्व अज्ञान के द्वारा लक्षित नहीं होता है असाधारण तदपलब्धि साधन मुच्य इस आत्मतत्व की उपलब्धि साक्षात्कार का साधन असाधारण साधन फिर श्रुति के द्वारा कहा जाता है न चक्षुषा गृह तेनालीर्देव स्त सा कर्मण आवा ज्ञान प्रसादन विसुद सत्स ततस्तुत पश्यत निष्कलध्याय मन न चक्षुषा गृह्य आत्मतत्त्व तो चक्षुषे ग्रहण नहीं होता है किसी के द्वारा भी ना भी वाचा शब्द के द्वारा भी नहीं कहा जाता है न अन्य देवैश अन्य देव अन्य इंद्र के द्वारा भी नहीं है देवस त इंद्रिय तपसा कर्मण तपत साधन हे कर्म भी बड़ा साधन है निष्काम कर्म कौन से ज्ञान होता है तमेतम वेदानु वचन ब्राह्मणा विविध सन्ती यज्ञन न दान है न तप सा यज्ञ दान तप कर्म तप बड़ा साधन है तो भी उसको नहीं अंतरंग साधन नहीं, नहीं है कर्म तप आदि साधन तो है किन्तु अंतरंग नहीं है इसलिए केवल इतने से ज्ञान नहीं होता है ज्ञान प्रसाधन विशुद्ध सत्व तो फिर कैसे ज्ञान होगा ज्ञान प्रसाद न <coughs> ज्ञान का प्रसाद सच्चता, ज्ञान होता है सबको किंतु बाह्य विषय में रूप रस घटपट आदि विषय में राग आसक्ति है विषय का राग विषय विषि ज्ञान होता है उसे कलूषित दूषित हो जाता है दूषित होने के कारण ज्ञान नहीं होता है जो स्वच्छ हो जाएगा राग दुषाद दे रहित तो हो जाए और अन्य विषय ग्रहण की इच्छा नहीं है तो ज्ञान स्वच्छ होता है तब ज्ञान प्रसादन विशुद्ध सत्व विशुद्धम सत्वम यश्य सत्व जिसका शुद्ध हो जाए विषय इच्छा से त्याग करके आत्मचिंतन करने से स्वच्छ हो जाएगा ज्ञान विशुद्धम सत्व अंतकर्ण में तीनों गुणे सत्व रिगुणात्मक है यद्यपि अपचीकृत महाभूत के सात्विक अंश से बनता है किंतु तो सात्विक नहीं रजगुण तम गुण भी रहता है वो कम रहता है जब रजगुण तम अधिक हो जाएगा कुलशित तो हो जाएगा रजगुण तमगुण कम हो गया तो सत्वगुण शुद्ध हो गया विशुद्ध सत्व विशुद्धम सत्व में से सत्वगुण शुद्ध का अर्थ रजगुण तम गुण कम हो गया अत्य कम हो गया तो शुद्ध सत्व अर्थात शुद्ध अंतकुण हो गया उसी अंतकण शुद्ध जब तक तो तजोगुण तमगुण है राग द्वेष काम क्रोध लवी सब गुण रहेंगे गुण धर्म रहेंगे वो सब समाप्त होने पर रजगुण तमगुण कम होता है अंतगुण शुद्ध हो जाता है तभी सत्वशुद्ध अंतगुण शुद्ध होता है सत्वशुद्ध सत्त अंतगुण को भी सीधा कह देते हैं शुद्ध विशुद्ध अंतगुण हो जाता है ततस्तु तम पश्यतें निष्कलम ध्यामान शुद्धि कला है तीन दोषा चित्त चित्तशुद्ध आदि काम क्रोध आदि समाप्त तो होने पर शुद्ध होता है ज्ञान प्रसाधना विशुद्ध सत्व तत तो तम पश्यते निष्कल ध्याय ततः शुद्ध अंतकण होने पर ही निष्कलम तम पश्य पश्यति निष्कल निरवय ब्रह्म है उसका साक्षात्कार करता है ध्यायम ध्यान करते हुए अंतकण की शुद्धि पुनरप असाधारण तदुपलब्धि साधन उच्यते न चुषा यस्वान न चक्षुषा गृह्येदी कोई भी नहीं देख सकता है अरूपत्वात अरूपवात्मक अरूप है अरूप में क्या समस है क्या सम का उत्तर नहीं विग्रहण बहुत गृह्य वाचा वाग शब्द के द्वारा अनाभिधेयता अभिधेय क्या प्रत्ययत तो। किस से किस अर्थ में कर्म है अभिधेयत है अभिधेय न अभिधेय है अनाधेय अवाच्य है कि शब्द का वाच्य नहीं होता है ब्रह्म शब्द की शक्ति नहीं है ब्रह्म को बोधन करने के लिए अनविधेयत्वा था इसे वाघ वाघ के द्वारा उसका ग्रहण प्रकाश नहीं होता है न चा निर्देव इतर इंद्र ही अन्य देव का अन्य इंद्रिय से भी ग्रहण नहीं होता है केवल चक्षु ले लिया है के ज्ञान इंद्रे है, के बाद ले लिया कर्म इंद्रिय अन्य नाप्य अनिर्देव ही किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं आगे तपसर्वप्राप्ति साधन ते भी न तपसा गृहते तप बड़ा साधन है तप तपो ही दूरतिक्रम कहा गया सब प्राप्ति का साधन है तपस्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो भी न तपसा गृह थे केवल तपस्य ही ब्रह्मज्ञान नहीं है अंतगुण शुद्धि होती है तथा वैदिके न कर्मणा न कर्मणा वैदिक कर्म अग्निहोत्रादिकर्म भी बड़ी उसके की महत्ता प्रसिद्ध है अग्निहोत्रादि कर्म विधिवत करना उसके साथ जो कर्म करने के लिए कहा गया ये सब करना प्रसिद्ध महत्व ना आप ही न गृह थे अग्निहोत्रादि कर्मना प्रसिद्ध महत्व न प्रसिद्ध महत्वम यश कर्मण है तत्कर्म प्रसिद्ध महत्व उसकी महत्ता प्रसिद्ध है शास्त्र में प्रसिद्ध है अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म इससे भी ग्रहण नहीं होता है किम पुनः त्रहण में साधन इत्याह पुरुष का ज्ञान होने में साधन क्या है तो इसलिए कहते ज्ञान प्रसाद विशुद्ध सत्व टीका में ज्ञान प्रसादन अतर ज्ञाएत अर्थो अने व्यत्पत्ति आ बुद्धि रुच्यते। थे ज्ञान शब्दल्युट है यह कारण में ज्ञाएत अन ज्ञान अर्थ जिसके द्वारा जाना जाता है ज्ञान हो गया बुद्धि बुद्धि के द्वारा विशु ज्ञान प्रसादन बुद्धिशौच बुद्धि की स्वच्छता होने पर भाषे में ज्ञान आत्मा प्रसादन आत्मावबोधन सर्थम की स्वभान नाम ज्ञान बाहे विषय दोष रागादीदोषकलुषित असन्नमशुद्ध सन्नावबोधयतीहतम्यात्मत मल अवन अवनद्धमी आदर्श आत्माअबोधन समर्थम अभी सारे प्राणियों की बुद्धि आत्मज्ञान के लिए समर्थ है आत्मन अवबोधन समर्थम ज्ञान के लिए समर्थ है स्वभावत बुद्धि सर्व प्राणी नाम सारे जीवों के ज्ञान आत्मज्ञान के लिए समर्थ है ये जीव में ही दिया है भगवान ने आत्म साक्षात्कार ज्ञान के लिए बुद्धि समर्थ हे सर्व अभी किस जन्म में कौन का, का भी कह रहा था कि न सब का ज्ञान कहीं ज्ञान बुद्धि वृक्ष आदि में प्रकट नहीं जैसे बच्चे में कहीं प्रखर मनुष्य में कैसे ज्ञान में बुद्धि में बिता में है सब में सामर्थ्य है ज्ञान का तो भी क्यों ज्ञान नहीं होता है बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सन बाह्य विषय राग दोष से कलुषित होता है बाह्य मित्र आत्मा से भिन्न विषय अनात्मा विषय राग विषय में राग अनिष्ट विषय में द्वेष राग द्वेष काम क्रोध लोभ ये सब दोष है आत्मतत्व शुद्ध एक अद्वितीय है उससे भिन्न सब कल्पित मिथ्या है सब मिथ्या वस्तु निश्चित हो जाए और अब एक अद्वितीय तत्व से भिन्न कुछ है ही नहीं फिर किसमें राग किस में द्वेष करना है सपन प्रपंच से जगने के बाद देखते सपन प्रपंच पूरा मिथ्या है फिर उसको चिंतन कर कोई राग द्वेष सपन दिशा में नहीं करता है जगने के बाद सपने में तो सत्य समझ करके राग द्वेष से झगड़ा सब चलता है किंतु निश्चय होने के बाद जगने के बाद नहीं होता है इसी प्रकार यदि जागृत अवस्था में श्रुति प्रमाण से निश्चय हो जाए आत्मतत्व तो है बिना शो निश्चय नहीं हो वास्तविकता ही है और मिथ्या वस्तु में राग द्वेष आदि यही कलुषित है जब कलुषित कौ, होने के कारण अप्रसन्न अशुद्ध है अप्रसन्न स्वच्छ अशुद्ध है अशुद्धम सन न अब ज्ञान ज्ञान प्रकाश नहीं करता है आत्मतत्व को यद्यपि नित्यम सन्निहित आत्मतत्व आत्मतत्व तो कोई दूर में नहीं नित्यम सन्निहितम नित्य आत्मतत्व तो सर्वव्यापक है बुद्धि है तो आत्मतत्व तो है ही वहीं अत्यंत तो सन्निहित है अन्य किसको देखने के दूर है वो तो अत्यंत सनिहित और था। स्वयं रह करके बुद्धि को देखता रहता है प्रकाश करता है उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के बुद्धि घटपट को जानती तो नित्य सन्निहित होने पर भी आत्मतत्व तो को प्रकाश नहीं कर सकता है ये कैसे नित्य सन्निहित है तो क्यों नहीं प्रकाश करता है उसमें दृष्टांत दिया मौलावन अधम दर्पण ऊपर महिला जम गया तो मुखान साफ नहीं दिखता है इसी प्रकार ये बुद्धि दर्पण के समान है उसे महिला से जम गया महिला राग आदि दो से कलुषित हो गया अशुद्ध है अशुद्ध होने के कारण सन्नीहित आत्मतत्व तो को प्रकाश पर नहीं देख पाता है उससे प्रकाशित है तो भी उसको नहीं जान पाता है विलोलितम सलिलम एक तम रह गया नहीं तो चांचल्य रजगुण अधिकुण से अंतकुण बुद्धि हिलती है जिस प्रकार जल शरीरम विलुलितम जल में प्रतिबंब होता है किंतु जल को हिला दिया हिलता रहता है तो प्रतिम्ब नहीं दिखता है इसी प्रकार जब बुद्धि में चांचल्य है तो प्रतिम्ब नहीं दिखता है दोनों को तमोगुण महिला को हटाना और चांचल्य को रजगुण हटाना शांत हो जाए स्वच्छ रह जाए तो जल में जैसे प्रतिब दिखता है ऊपर तो काई हटा दो कंपन बंद हो गया आकाश का चंद्र का प्रतिम साबित दिखता है और जो चंचल महिला है तो नहीं दिखता है यही करना पड़ता है अंतकण में रजगुण तब गुण का जो कार्य है राग द्वेष काम क्रोध निद्राल से तंद्रा ये सब को हटा करके स्वच्छ करना है स्वच्छ होने पर वही साक्षातकार होता है तद इंद्रिय विषय संसर्ग जनित राग मल कालुष्य अपनयनाद आदर्श सलिलादिवत प्रसादितम स्वच्छम शांतमतिषते तदा ज्ञान से प्रसाद सैत तद यदा वही ज्ञान है बुद्धि इंद्रिय विषय संसर्ग जनित इंद्रिय के साथ विषय का संसर्ग संबंध होता है विषय ग्रहण करता है जब जब जब तक इसे विषय ग्रहण करके उसमें तृप्त होकर में ही रमण करता है उसे इस इंद्रिय विषय संसर्ग से उत्पन्न होता है राग द्वेश जितने विषय ग्रहण करेगा विषय में राग बढ़ता है और थोड़ा अनिश्चय तो द्वेष होगा विषय ग्रहण करने वाले विषय जितने होता है इतने राग देश अधिक होता है शरीर धारण करने के लिए जितने चाहिए अधिक नहीं ऐसा निश्चय करके राग देश को छोड़ना होता है विषय संसर्ग जनित राग आदि मल राग देश फिर उसमें विषय में भी ऐसे विषय रजोगुण बढ़ने वाले विषय सेवन करेगा पूजन करेगा ग्रहण करेगा तो रजगुण बढ़ेगा तम गुण बढ़ेगा तो राग आदि मल है कालुष्य कलुषत इसको हटाना पड़ता है जब ये कालुष्य अपने न महिला को हटाना है हटाने के लिए पर, देखना है क्या क्या दोष है किस कारण से बढ़ता है उसको भी देखना है उसको भी हटाना है विषय ग्रहण करने पर बढ़ता है दोष राग दोष स्पष्ट कर दे भगवान भाष्य का नहीं इंद्रिय विषय संसर्ग जनित राग आदिमल राग आदिमल कालुष्य इंद्रिय विषय संसर्ग से उत्पन्न होता है विषय ग्रहण इतने करना पड़ता है देह धारण के लिए जितने आवश्यक अधिक नहीं है तब तो वही कालुष्य अपन है नाद जिस पर दर्पण में महिला है साफ करने पर ही प्रतिबंधता है पानी हिल रहा है तो उसमें ऊपर महिला है महिला को हटाओ पानी कंपन बंद हो जाए स्वच्छ होता है तो प्रतिम है इसी प्रकार आदर्श सलीलादिपत आदर्श दर्पण जल के समान जब प्रसादित तो स्वच्छ हो जाता है अज्ञान अंतकर्ण स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते स्वच्छ होता है अशांत हो जाता है चंचल्य नहीं रहता जीवन शांत समाप्त हो गया तब तथा ज्ञान से प्रसाद से ज्ञान प्रसाद बुद्धि की स्वच्छता है ज्ञान का ज्ञाएते अवतिषते मे आत्मनेपदे सूत्र आत्मने समबते तथा ज्ञान से प्रसाद इसे प्रब्यर्थ सम अवप्रविस्था आत्मनेपदे तेन ज्ञान प्रसाद ने विशुद्धसत् विशुद्धसत्जा तो विशुद्धांतक जिसका अंतकोण स्वच्छ हो जाता है योग्य होती ब्रह्म दृष्टु ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए योग्य हो जा दृष्टि दुर, दुर, यस्मा ततस् तब योग्य होने से तब ततस्तु तम पश्य ध्याम तस्मा तो तम आत्मा पश्य साक्षात्कार करता है पश्यते आत्मनेस प्रयोग पश्यप पश्य आ उपलभते साक्षात्कार करता है निष्कलम निर्गता कला यस्मा कला अवेव रहित सर्वावय भेद वर्जित अवेव भेद रहित निष्कल निरव शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार करता है अपना स्वरूप ही ये ध्यामान ध्याय, माना, ध्याय माना ध्यान करता हुआ ध्यान करने के लिए ये सब सत्यादि साधनवान उपसृतकर्ण एकाग्रण मनुषा ध्याय माना। और कुछ साधन नहीं करे खाली ध्यान में बढ़िए सीधा ही सब छोड़ कर ध्यान करने लगे सब छोड़ कर मतलब अन्य कोई साधन करना नहीं और कुछ नहीं ध्यान कर थोड़ी देर ध्यान लग जाता है इतने से कुछ नहीं होता है ये साधन भी सब चाहिए क्या क्या सत्याधि साधनवान सत्य न लव्य तपसा ये ये सब साधन वाला हो करना उपसंहता नहीं करण्य करण में व्यापृत है थोड़े समय तो ध्यान कर दिया बाकी समय विषय में दौड़ा भागा विषय ग्रहण में सारे विषय से उपस इंद्रियों को जितने शरीर धारण कर इतने आवश्यक ग्रहण करके बाकी इंद्रियों को उपसंहार करके विषय से हटा करके सत्य तप कर्मा साधन से ध्यान भी कर एकाग्रण श्रवण मनन करके ध्यान एकाग्र न मन एकाग्र ही तप ही ध्या मान का तो चिंतन ऐसे साक्षात्कार तभी होता है तो ये वेदांत श्रवणमन साधन है उसके लिए ये सब साधन भी चाहिए टीका में ध्याय माना कहा था ज्ञान प्रसाद ज्ञान प्रसाद लभते ध्यान करते होते ज्ञान प्रसाद स्वच्छता को प्राप्त करता है फिर ज्ञान प्रसाद प्रसादना आत्मा न पश्चात क्रम ऐसे ध्यान करते करते सब साधन सब युक्त होकर के अंतकोण शुद्ध होता है अंतकोण शुद्धि के लिए बार बार बार ऐसे करने से से म इंद्रियों को हटा करके मन को आत्मा में लगाने पर एकाग्र करने पर तप हो जाता है एकाग्र से ज्ञान बुद्धि राग बुद्धिस्वच्छ रहित तो हो जाता है तब आत्मसाक्षात्कार होता है ये क्रम है संश्यादिमल रही से प्रमाण ज्ञान सेव तत्त्व साक्षात्कार हेतुवाद ध्यान क्रिया यहाँ प्रमित साधन प्रसिद्ध रीत अतः क्योंकि ध्यायमान पदे ध्यान से साक्षात्कार कर लेता है श्रवण मनन के बाद निधिहास नलग है विपरीत वानिवृत्ति के लिए ध्यान कोई प्रमाण नहीं प्रमाणजन्य ज्ञान है साक्षात्कार साक्षात्कार का साधन मन ध्यान नहीं है प्रमाण है। संशादिमल से प्रमाण ज्ञान से जो प्रमाणजन्य ज्ञान हे सकत्व साक्षात्कार हेतुवात् अच्छा प्रमाण ज्ञान प्रमाण ज्ञान परोक्ष ज्ञान प्रमाण जनिक रहित संशय विपरीत रहित तत्व साक्षात्कार प्रमाण ज्ञान से प्र... पहले, पहले ज्ञान होता है पहोक्ष अथवा साक्षात्कार होने के बाद भी साक्षात्कार के दो अर्थ करते हैं एक तो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान का हेतु ही नहीं तो प्रमाणजन्य मल रहित तो प्रमाणजन्य ज्ञान हो गया वो तो फिर तत्व साक्षात्कार के हेतु कैसे होगा तत्व साक्षात्कार के हेतु होगा तो प्रमाण ज्ञान परोक्ष ज्ञान लेना पड़ेगा यदि प्रमाण ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान ले लेंगे तो फिर तत्व साक्षात्कार के हेतु कैसे होगा टिप्पणी दिया यदा साक्षात्कार से भग्नावरण साक्षात्कार शब्द से प्रमा भग्न आवरण चित साक्षात्कार ज्ञान होने से आवरण अज्ञान निवृत्त होता है अज्ञान निवृत्त होने पर भग्न आवरण चित चेतन रूप हो गया चेतन को ही प्रमा शब्द से कहीं ज्ञान शब्द मुख्य है तो साक्षात्कार होने पर आवरण भंग होने के बाद जो चेतन है स्वयं प्रकाश ब्रह्म यही भी अर्थ सकते कह सकते हैं कहीं कहीं कहा जाता है भग्नावरण चेतन भग्नम आवरण यमात यथ का आवरण नष्ट हो गया ऐसा जो चेतन है आत्मतत्व है वही प्रमा है साक्षात्कार ऐसा अर्थ करेंगे तो उसके लिए साक्षात्कार में हेतु तो आ जाएगा प्रमाण ज्ञान हेतु हो जाएगा नहीं तो प्रमाण ज्ञान का अर्थ तो परोक्षी ज्ञान करेंगे तो परोक्षी ज्ञान तत्व साक्षात्कार हेतु फिर उसमें श्रवण मन निधिहासन संशयादि मर्द है संशय विपरीत भाना कि मर रहित प्रमाण ज्ञान तत्व तो साक्षात्कार हेतु हेतु तो उनसे पहले संशय निवृत्त होगा प्रमाण प्रमेय संशय फिर निधि ध्यास करता है तो तत्व साक्षात्कार हेतु प्रमाण ज्ञान परोक्ष ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान संशयादि रहित प्रमाण संशय रहित ऐसे रागद्वेष आदि रहित हो जाए तब केवल जो ध्यान से पश्चिमी कहा ध्यान से तत् तो अंतकोण की शुद्धि ज्ञान प्रसाद को प्राप्त करेगा ज्ञान अंतकोण शुद्ध होने पर साक्षात्कार होगा क्योंकि केवल ध्यान ज्ञान का साधन नहीं है ध्यान क्रियाया प्रमिति साधन तो अप्रसिद्ध है प्रमृति का साधन ध्यान नहीं है कहीं प्रसिद्ध नहीं है प्रमिति का साधन है प्रमाण इसलिए प्रमाण ज्ञान प्रमिति का साधन से यहाँ ज्ञान प्रसा ध्याय निष्कलम पश्यत्या आया न पश्यतः कहन से ध्यान ही ज्ञान का साधन इसे प्रतीत होता है इसे ध्यामान ज्ञान प्रसाद को प्राप्त विशुद्ध सत्य होगा फिर ज्ञान प्रसाद है न पश्यत इसे अर्थ समझना चाहिए ओ